श्रोस्त्रोत्रिया चाव ब्रह्मोपन मां ब्रह्म निषंत ओकाशाखीय के मनिष प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के बाक्य राष्ट्र के अंतिम पर पाठ चल रहा था जिसमें कहा गया स्रोत्र से स्रोत्र विद्या उत्तर दिया गया उसके अंतिम में कहा ज्ञाप्वा पर अध्याय करके अति उच्च धीरा प्रत्याय पान होता अंता पर शब्द हैं आखिर तो उस आत्म तत्व को जान जानकर उसके बाद इंद्रियादी में जो अहंका अहमका है उसको परित्याग कर ऐसा आया है फिर प्रत्यय शब्द एक और है यानी कि शरीर के अहमभाव से अतिरिक्त होकर फिर अमर हो जा रहे हैं यही शब्द चल रहा था कल यदि तथा श्रोत्रा उपलब्धि निमित्त स्त्रोत्र से स्त्रोत्र यहां पर जो कहा गया था शुत्रा, शुत्रा से स्त्रोत्रोत्र का श्रोत्र मन का मन कहा तो क्या है यदि तत् निर्गुण निराकार ब्रह्म ये तब श निर्वण निराकार ब्रह्म निर्भदा का जो ब्रह्म है श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्तांश्रोत्रादि के उपलब्धि में जो निमित्त बना हुआ है जो ब्रह्म स्रोत्रादि के विषय के ज्ञान में उपलब्धि के लिए निमित्त बना हुआ जो ब्रह्म है बनने वाला ब्रह्म है श्रोत्र से श्रोत इत्यादि लक्षण कहा जिसको कहा गया से श्रोतम इत्यादि शब्दों से है नित्य उपलब्धि स्वरूप नित्य उपलब्धा विषय के अभाव के कारण से शुश्रुप्ति में विषय प्रकाश नहीं करता किंतु उसके जो ज्ञान है वो लुप्त नहीं होता नहीं विज्ञात विज्ञा के विपरी को विद्य अभिराशित्व अभिशुद्रता है वो ज्ञान स्वरूप है कभी भी अज्ञान नहीं हो सकता सूर्य में कभी अहरा नहीं हो सकता वैसे आत्म जो है ज्ञान स्वरूप है तो वहां अज्ञान होना संभव नहीं है विभ्रांति है जो भी अज्ञान आदि के जो भी हम आरोप कर रहे हैं अज्ञान विभ्रांति है अज्ञान का कार्य भी भ्रांति है अज्ञान भ्रांति है तो जिसको श्रोत के की उपलब्धि में कहा गया माने उसके सामने देना श्रोत अपने दिशन को ग्रहण करते हैं ऐसा कहा गया स्रोत्र से श्रोत इत्यादि लक्षण जिसका लक्ष्य ऐसा बता दिया था स्रोत्र से श्रोत्र वास महादि बासो वासम इत्यादि से कहा नित्य उपलब्ध स्वरूप नित्य उपलब्धि स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है वो नित्य ज्ञान स्वरूप है अनित्य ज्ञान वाला नहीं है निर्विशेषम आत्मतत्व बुद्धवा निर्विशेष आत्मतत्व को जानकर सविशेष आत्मा है सविशेष आत्मा वो है जिसमें हम संसारी व्यक्ति घूम रहे सविशेष है निर्विशेष आत्मतत्व को जानकर बुधवा अति मुच्य उसके बाद में परित्याग करना है जानकर के आत्मा को जानेगा तो फिर त्याग क्या त्यागेगा अनबोध अनवबोध निमित्ता अध्यारोपिता बुद्धियादिक्षणा संसारात् कृत्वा अज्ञान निमितक अनवबोध माने अज्ञान आत्मा के जो अज्ञान है उसको अनवोध सदस्य है आत्मा का बोध नहीं है अनबोध निमित्त के बाद अज्ञान निमित्त जो आरोपित है कौन बुद्धियादि संसार बुद्धियादि रक्षात् संसारात् जिसका बुद्धियादि कहा गया बुद्धि है मन है इंद्रिया है शरीर है ये सब ये संसार यही है इससे मोक्षण करवा अपने को अलग करके अपने को पृथक करना है अभी इसमें चिपका हुआ है इसको अपने से इनसे अलग करके नम दे रहा न मैं दे इस भावना में पहुंच जाए मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ऐसी भावना बनाया जाए कृपया धीरा धीमं देखिए कार्य वही कर सकते हैं बहुत बुद्धिमान होंगे तो सूक्ष्म बुद्धिवाल होंगे तो शरीर के की बात नहीं है बहुत सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है सूर्य से धारा निशा दिखाया दुर्गम प्रशस्थों में बदलती अठो प्रतिशत बात क्या आएगा माने उस तरह के धार में चलना जितना कठिनाई है वैसे यहां इसको अलग करना शरण नहीं है और प्रतिमय करके छोड़ना भी नहीं लगे रहना है ना प्रभु के हाथ में जी दिशा है पूरा अभ्यास बनाए रखना है ताकि प्रभु के हाथ में है उन्हीं के शरण में रहना है देव मन थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम किया फिर क्रियापद आ गया प्रेत किया मेरे प्यार करके इसको अस्त लोटा शरीर से अलग हो गए प्रयोग किया माने जीते ही जी अलग होना मरने के बाद अलग होने से काम नहीं चलेगा विचार से अलग होना है विविध जैसे ये शरीर से अतिरिक्त है, माने ना हम दे रहा निये है इस भावना में पहुंचकर अन्य स्तन अप्रतिसंधीये अन्य शरीर के साधन नहीं और कोई माने शरीर पाने के लिए अन्य शरीर प्राप्ति के साधन नहीं जो ज्ञान रूपी अग्नि से सारे संचित करना जल गए ज्ञान आदमी सर्वकर्माणी प्रश्न सात पूजे तथा गीता के चतुर्दया ने कहा अहम ब्रह्मास्म यह ज्ञान हो रखा है अहम देहा ज्ञान अब नहीं है पहले मैं मनुष्य हमेशा ज्ञान था अब उसको मैं ब्रह्म हमारी दिख दी जाए तो उसके कारण अन्य शरीर के लेने के कोई साधन उसे पास नहीं शरीर प्राप्ति के साधन है कर्म कर्म होता है अज्ञान से और अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया और संचित कर्म जो अज्ञान के कार्य के सारे जल गए प्राग उपभोग से समाप्त तो हो गया है तो अन्य कोई शरीर के साधन का अभाव होने से निर्नमित तत्व अगर निमित्त रहेगा शरीर के लिए कोई निमित्त नहीं है शरीर का निमित्त है कर्म कर्म का निमित्त है अज्ञान अज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया तो उसके कार्य कर्म भी चला गया इसलिए निर्णय शरीर के साधन का अभाव होने के कारण शरीर प्राप्ति के साधन में निमित्त न होने अमृता भवंती रा अमृता भगवंती अमर हो जाते हैं। अभी तक अपने को मर् समझता था जिस काल में अपना ज्ञान शुरू कर ज्ञान हुआ वो अमर हो जाते हैं यह आता है तिरप्पणी देख दो तो चिन्ह अन्यस्ट का शरीर विशेष अन्यस्म शरीरें अप्रसंभी माने ऐसा आता है अन्य शरीर के अप्रस माने अनारंभ्य माने आरंभ करने के साधन नहीं शरीर उत्पन्न करने के साधन है कर्म कर्म जल चुका है ज्ञान रूपये अग्नि से जल चुका है विशेषाहवाधन आ ये भविष्य के शरीर का प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म कर्म का के था अज्ञान और अज्ञान नष्ट हो गया कर्म सव गया इसलिए निमित्त न के कारण वो अमर हो जाते हैं ज्ञाप है सति ही अज्ञाने कर्माएं शरीरांतरम प्रतिशांतर है जब तक अज्ञान रहेगा अपना स्वरूप का ज्ञान सती ही अज्ञान है अपने अज्ञान रहने पर जब तक मैं मनुष्य होंगे बुद्धि है तब तक अपना अज्ञान है सती ही अज्ञान है अज्ञान के होने पर ही कर्माणी शरीरान है संग कर्म जो भी होते हैं अन्य शरीर के साथ जोड़ देते हैं मैं अपने कर्म के आधार पर देव राम मानव शरीर प्राप्त होकर कर्म काम करते हैं तब तक जब तक अज्ञान है क्यों उसका कार्य अज्ञान है कर्म का कारण जब तक अज्ञान है तब तक कर्म आगे के शरीर साथ जोड़ते हैं ये कहां आरम्भी आरोप मैंने जोड़ देते हैं दूसरे शरीर से मैंने आरंभ करते थे दूसरे शरीर को कर्म के आधार पर कर्म बना दूसरे शरीर शरीरांतर करके उत्पादन में सहयोग बनते हैं किंतु तो आत्मा अवबोधे तू का जब अपना स्वरूप का पहचान हो गया आत्मा का ज्ञान होने पर तो क्या होगा सर्वकर्म आरंभ निमित्त अज्ञान परिणाम विज्ञान निमित्त सारे कर्मों का आरंभ होता है अज्ञान से वो तो अज्ञान ज्ञान रूपये अर्भ से नष्ट हो गया जल गया तो कर्म का कारण था अज्ञान वो तो अज्ञान नष्ट हो चुका है किसके बाद? ओम ब्रह्मास्त्र ज्ञान के द्वारा ये कहा आत्मा अवर दे दू ज्ञान होने पर तो सर्वप्रमानम सारे कर्म जो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो जो भी कर्म होता है उसका निमित्त ने होता है अज्ञान सर्व परमाण् निमित्त जो अज्ञान है उससे विपरीत ज्ञान हो गया है विद्या रूपी अग्नि अग्नि विद्या रूपी अग्नि के द्वारा शहिगा विप्रोतत्व कर्म राम विपृतत्व कर्म सारी चलते यार आगे सर्वकर्माण वश्वशात गुरु से तरह कार्यक्रम चल जाते हैं इसके जाते हैं निसंचित करना इसलिए यदि अना अंतर भवन भी इसलिए कर्मों का अनारंभ कर्म होने पर अमर हो जाता है जब तक कर्म के साधन अज्ञान रहेगा तो कर्म होता रहेगा तो शरीर होता रहेगा कर्म समाप्त होने पर आगे शरीर के साधन न होने के कारण शरीर प्राप्त नहीं करना शरीर प्राप्त न होना ही आपकी मुक्ति है संसार यही है एक शरीर छोड़ो दूसरा शरीर लो दूसरा छोड़ो तीसरा कारण करो यही होता है संसार इससे मुक्त हो गया यही है ये भाषण आयोग में शरीरान संतान अभिच्छेद प्रतिसंधान अपेक्षा अध्यारोपित तो वृत्ति पूर्वमें अमृता संभव नित्य आत्मस्वरूप अमृता भवन उपचर्य थे एक शंका होगी टीका उसका उत्तर भाष्य देगा शंका ये होगी तब तो वो ज्ञान भी हो गया आपके जन्म हो गया आत्मज्ञान पहले नहीं था तो यह ज्ञान जन्म होगा ज्ञान ही मोक्ष है मोक्ष होना है तो मोक्ष जन्म होगा आपके मत के अनुसार अभी मुक्त नहीं है जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो वो सब मुक्ति मिलना है तो मुक्ति नहीं मिली है वो मुक्त नहीं है वो अभी बंधन यदि वास्तव में है तो उसके लिए क्या होगा कि वो भी अनित्य होगा यद कृतकम तदनित्यम विद्यार्थी बन जाएंगे क्योंकि वो क्षवि अनित्य होने लग जाएगा या शंका इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्य में शंका तीका है भाष्य में शरीरारी संतान अविच्छेद तो तो प्रतिसंधानी अपेक्षा या एक शरीर के बाद दूसरे दूसरे शरीर के बाद तीसरा ये इसके जो प्रवाह चलना है हारा चलना है शरीरारी का संतान वाली जो प्रवाह है उसके अनुच्छेद रूप से चलना जैसे गंगा की धारा चल रही है एक शरीर छोड़ा दूसरा ग्रहण लिया दूसरा चौड़ा तीसरा लिया तीसरा चौड़ा यह अनाधिकाल से चल रहा है ये जो शरीरार्व के संतान मान जो परंपरा है इसके अनुच्छेद होने में निरंतर चलना इसका अप्रतिसंधान की अपेक्षा क्या होगा अध्यायों का मृत्युपूर्वम आगे क्या होगा उसके साथ जुड़ना नहीं है के साथ इसलिए अध्यालोक जो मृत्यु है मृत्यु भी आरोपित है वास्तव में मृत्यु नहीं आत्मा का कहां से मृत्यु होना मृत्यु है तो आरोपित जो मृत्यु शरीर का धर्म जो मृत्यु है उसको अपने में आरोप करके बोलता है वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं है तो आरोपित जो मृत्यु है उसके वियोग से पूर्वम अभी अब तो वियोग होता ही किंतु उसके पहले भी मुक्त ही रहता किंतु ग्राम जैसे अपने को बंधन समझता बद्ध समझता था एक अमृता पहले अमर होते हुए यही ये नहीं कि अभी मरने वाले हैं बाद में अमर हो जाएंगे ऐसे मानेंगे तो दोष आ जाएगा क्या फिर गो तो दो आ जाएगा जो कार्य होगा वो अनित्य होगा तो मोक्ष से भी कर लोग प्रसंग आ जाए पहले से मुक्त है किन्तु भ्रांति है मैं बद्ध हूं करके भ्रांति है मानविका ने कहा है वास्तव में पूछू तो बात ऐसी न निरोधो न चाहिए न बद्धो रक्ष सार नोक्ष हो न वही मुक्त इस परमार्थ का वास्तविक कुछ और बात यह है गौड़पादारी का गौड़पादाचार्य ने कहा न निर्वोध इसका नाश भी नहीं होता न उत्पत्ति उत्पन्न भी नहीं होता और विनाश भी नहीं होना है न निर्वोधो कृष्ठपत्ति है न बद्धो रक्ष तो सारक वास्तव में बंधन में भी नहीं है खाली मान्यता है इसकी सारक भी है यह वास्तव में न बदोधाद का न मुमुक्ष भी वास्तव में नहीं है और नव ही मुक्ता मुक्ता भी नहीं क्यों पहले से मुक्ता क्या मुक्त होना उसमें इतने सामता वास्तविक पुरुष का ऐसी बात है कोई बात इन्हें बताते हैं पहले से अमर होते हुई अमर है पहले मरते होता हुआ बार में अमर होगा तो दोष आ जाएगा जो जन्म होगा वो विनाशी होगा तो मुक्ति से भी फिर वापस आने के प्रसंग आ जाएगा कहने पहले से अमर है अमर है स्वरूप होगा अमर है भ्रांति के कारण मृत्य समझा था उसने ऐसा है इसलिए नित्य आत्म स्वरूप होता और नित्य आत्म स्वरूपी है पहले से ही है अमृता भगवंती वो चाहिए थे अमर हो जाते हैं करके जो कहा यहाँ प्रत्याशन आप का अमृता भगवंती जो बोला ये क्या है गौण प्रयोग कर दिया गया पहले अपनों को बंधन मानता था और मुक्त मानेगा करके गौण प्रयोग वास्तव में आत्मा की मुक्ति ने पहले से लोता है गौण प्रयोग है कुछ अमृता भवंती ऐसा जो सब प्रयोग किया ये गौण प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं ठीक से देखिए पूर्व प्रश्न एक तुध्वार अमृता भवंती संबंध कहता है ये जो भाष्य की पंक्ति के संबंध ऐसा करना एक यदि तत्व में तत्त है उसके आगे बुद्धवार बीच में बुध्वार आता है और अमृता भवती बाहर में ऐसे संबंध बना इस आत्मतत्व को जानकर अमर हो जाते हैं और ऐसा निकाल ये तब तत् बुद्धवा यह तत्व आत्मतत्वम निर्गुण निराकार निष्क्रियम आत्मतत्वम ऐसा जो आत्मतत्व है उसको बुध्वा जान करके अमृता भवन भी मनिदासन में आपको जगह जगह ढूंढना पड़ेगा ये तब है उसके बाद बुद्धवा आएगा बीच में और अमृता भवन भी बाद है ऐसा हम लोग करता के तत्व ने आत्मतत्वों के तत्व हुआ अमृता भगवान भी इस निर्गुण निराकार आत्मतत्व तो को समझकर जानकर अमर हो जाते हैं कि कौन प्रयोग है मुख्य पहले से अमर है गौण प्रयोग का तो संसार क्या होता है कहा का आत्म अध्यात्मिक और बुद्धिया बुद्धियादी वास्तव में आत्मा नहीं है बुद्धिया में जो अहम अहम होता है बुद्धि से लेकर थोड़ा शरीर तक अहम है बुद्धि में है मन में है इंद्रियों में है क्योंकि आत्मा का सब सबसे पहला संबंध बुद्धि में दिखाई पड़ता है और बुद्धि के माध्यम से मन में दिखाई पड़ता है मन के माध्यम से इंद्रियों में और इंद्रियों के माध्यम से फूल शरीर और इस शरीर के माध्यम से अन्य शरीरों तक इसके संबंध दिखाई पड़ता है ये मेरे हैं ऐसा ऐसे बोलता है ये जो बुद्धियादी के साथ कारात्म अभ्यागर अज्ञान वर्ष बुद्धि के साथ मन के साथ इंद्रिय के साथ शरीर सा, के साथ में एकता करके बैठा हुआ है अज्ञान के कारण तारात्म ने एकता जो तो शरीर आदि के साथ तारात्म के माध्यम से आरोपित हो बुद्धियादि आरोपित है जो बुद्धियादि अनुभव का निमित्त संसार आत्मा अज्ञान के कारण ये यही निमित्त बना हुआ ये संसार बुद्धियादि संसार तब तक है जब तक आत्मा का परिचय प्राप्त हो से निमित्त का तो मैंने अज्ञान निमित्तक आत्मा का ज्ञान नहीं है अवबोध मान्य ज्ञान होता है अनुभव माने अज्ञान आत्मा के अज्ञान निमित्त बना हुआ है यही संसार है बुद्धिदि के साथ आयात्मा करना इसी का नाम संसार है मैंने शरीर आदि के साथ में एकता करना यह संसार है एकता रखा है अज्ञान निमित्त और तपोभोक्षण इससे मुक्त करना है मैं शरीर नहीं हूं इंद्रिय नहीं हूं मन नहीं हो बुद्धि नहीं बोक्षा है भावना बनाए ये सारक एक मोक्ष है मोक्षण तारात्मा अध्यास निवृत्ति ये जो तारात्मक जो अध्यास आरोप हुआ था शरीर आदि के साथ एकता जो तारात्म्य आरोपित है इसकी निवृत्ति ये दृष्टफल आत्मा ज्ञान का फल ऐसा होगा ये दृष्टफल दो फल है एक तो दृष्टफल एक अदृष्टफल ये दृष्टफल है शरीर के साथ में तालाम भाव की निवृत्ति होना अज्ञान निमित्त था उसमें अज्ञान हो गया तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी तालात्म की निवृत्ति नाहम देहा नमे ना देहा इस भावना में पहुंचेगा यह दृष्टाभाव है और अमृता भगवंती भी विधेय मुक्ति अतृष्टन भवन भी किया था और अमृता भगवंती आगे जो आया ये किसके लिए यह विधेय है मैंने पहले जीवन मुक्ति की चर्चा की यह ताला को हटा करके जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा हुआ होगा क्योंकि अमृता भगवती का विधेय मु की चर्चा है अमृता के भगवंती अदृष्ट है विधेयुक्ति है दृष्ट नहीं अभी नहीं अभी शरीर के साथ है शरीर के साथ होती है जीवन मुक्ति अवस्था में शरीर से अलग होना महात्मा की भाषा में बोलते हैं घड़ा उतार देमार घर बनाता था उसके लिए घर बनाने के लिए चक्र चलाया दंड के सहारे से चक्र चलाया चक्र घूमने के बाद में घर बनाया घर उतार के रख दिया चढ़कर जब तक चलता चलता रहे जब तक बेग है चलता रहे वैसे यहां भी अपने को उतार दिया जिस व्यक्ति ने शरीर से तो प्रार्थ बेगे दब तक चले चले ऐसी भाग में पहुंचना इसको प्राड़ देखकर देख छोड़ देना अपने को अलग जिसको घर उतारना ऐसे हम आप अपने राष्ट्र में बोलते हैं ठीक है अमृता भवन तब हम कर्म संबंध अनुपत्ति विशेष वो तो भाषण है कि देखो कर्मांधे को सर्वकर्मा आत्महित अज्ञान विपरीत अभिज्ञ विपृतवाद कर्मण जो कर्मण है कहाँ ये विशेष लगा देना संबंध अनुपत्ति जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से उस स्थिति में कर्म के साथ इसका संबंध नहीं बैठता संबंध अनुपत्ति विशेष कर्मांतर के बाद में भाषण है ये पंक्तिशेष लगा देना संबंध एक पंक्ति अनुपत्ति पंक्तिमितता शरीदादारंभे अमृतावंदी प्रयोग आरंभक अमृतत् शादा जवृत्थ पूर्वाद शंकाकर्ता आदि जो बोलने की शैली रही कुछ कुछ शाहरा अनाभे अमृतावंदीय प्रयोग आती है मानी निवृत्त न रहने के कारण अमर हो जाते हैं निवृत्त क्या था कर्म का था अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया इसलिए शरीरांतरादि आर गया अपने शरीर आदि के अनुत्पत्ति के लिए आरंभ होने पर अमृत हो जाते हैं ऐसा प्रयोग यहां भाष्य में किया गया इसलिए आरंक तो अमृत आरंकुक होगा पहले नहीं अमर तो अब आया जब अज्ञान नाश होगा तब अमर तो आएगा तो आरंकुक होगा मान जन्य होगा और जो आगंतु होगा वो विनाशी होगा यह शंका है गुरुवारी की अमृता प्रसिद्ध शंका निवृत्त ऐसे किसी भी मन में ऐसी शंका हो सकती है इसके निवृत्ति के लिए बोलते हैं आज चंद शरीरारी संतान अभिच्छेद प्रतिसंधान आय अपेक्षर आयु के जो परम्परा है प्रवाह है एक शरीर के बाद दूसरे शरीर दूसरे के बाद तीसरा शरीर पाया अपने कर्म अपने उपासना के आधार पर इष्टानिष्ट कर्म इष्टानिष्ट उपासना के आधार पर चौरासी लाख मृत्यु चलना यही है सर आग के संतान अभिच्छेद एक के बाद एक एक के बाद एक परंपरा चल रही है आगे भी चलते रहना जब तक ज्ञान नहीं होगा अभिच्छेद प्रतिसंधान वाली अपेक्षा या इसी के संबंध को अपेक्षा लेकर के अध्यारोपित मृत्यु अध्यारोपित जो मृत्यु है आरोपित है मृत्यु वास्तव में तो आपका मरने वाला नहीं मैं मरने वाला हूं करके समझता तो है आरोप किया माने दूसरे के धर्म को दूसरे ने आरोप किया शरीर का धर्म है मरना किंतु आरोप कर लेता अपना तो उसे नृत्य भी पूर्वम पूर्व बन के अमृत का पहले भी अमर ही है अमर नहीं था पहले अगर मरने वाला हो तो बाद में अमर बन भी नहीं सकता अमर ही था केवल भ्रांति के कारण मरने वाला संबंध था नृत्य आत्मस्वरूप था क्यों नित्य आत्मस्वरूप है मरने वाला कहा नृत्य है नित्य पदार्थ का विश होगा नित्य आत्मस्वरूप है इसलिए अमृता भवन जी जो चलिए थे ये प्रमूल प्रयोग है अमृता भवन मुख्य प्रयोग नहीं ऐसा कहा कि थी। अनाजि ब्रह्म परम्परा या ये जो तो शरीर का संतान अभिच्छेद परंपरा कैसी चलती है अनाजि संसार की परंपरा है अनाजि काल से चलता है कब से शरीर होना आरंभ हुआ कोई संग संभव नहीं बता सकता अनाथ भाव परंपरा या अनाथ संसार की परंपरा से शरीरी आश्रम एक बुद्धि होती है मैं शरीरी था पहले पहले भी शरीर वाला था इसके पहले भी शरीर वाला था शरीरी ही आश्रम अभी तो शरीर हूं ही किन्तु तो पहले भी मैं शरीर वाला था देवादि जो भी हो देव हो भूत हो प्रेत हो कोई ना शरीर न था शरीर ही आश्रम यह भावना पहले मैं शरीर वाला था और पर भविष्य नहीं आगे भी मैं शरीर हो जाऊंगा आगे भी ये शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरे शरीर को प्राप्त करूंगा परस्ताक्ष भविष्य हूं परस्तापन आगे आगे भी शरीर शरीर वाला ही होगा ऐसी जो बुद्धि है था था ये जी शरीर आदि संतान अभिचेद ये शरीर आदि के पद का अविच्छेद इसी का नाम है पहले भी मैं शरीर वाला ही था अभी भी शरीर वाला हूं और आगे भी शरीर वाला रहूंगा ये जो मन में भ्रांति बनी हुई है इसी का नाम है ये शरीरार संतान का विच्छेद इसी कारण है मैंने संतान मैं परंपरा परंपरा का विच्छेद है विच्छेद न होना इसी कारण प्रतिसंधान अभ्यास और मैं धर्मात्मा हूं या पापात्मा हूं जो भी आरोप करेगा आरोप करने वाले उस अनुसार फल होगे मैं अभी धर्म धर्मवान हूं मैं धर्मी हूं पापी हूं जो भी समझेगा आरोप करेगा तो धर्मार अधिकारी अध्यास मैं धर्म का अधिकारी हूं ऐसा ऐसा आरोप करके अपने कर्तृत्व अभ्यास के द्वारा कामारोषण चार और इच्छादी सारे के सारे दोष हैं इनकी कल्पना करें मेरा अधिकार है मैं इस कर्म भागीदार रहूंगा मैं रहा कहे कर्म इत्यादि समझता है तो। जो फिर काम जो दोष हैं मानी इच्छादी दोष है जो काम करो लोग मोह मतलब सभी दोष होते हैं ये दोष की कल्पना करना आत्मा में ये तस्मात अध्याय जो, जो, जो इसी के कारण से आरोपित हो गया मृत्यु मैं मरने वाला हूं इत्यादि मृत्यु है तब तो वियोगापेक्षा या उसके वियोग की अपेक्षा से अमृत स्वर भवन और जाएगा उसके वियोग की कारण से कह दिया अमर हो जाते हैं करके बोला वास्तव में पहले अमर उसको वियोग करना है जो वृत्ति को वियोग करना है इसके लिए अमृता भगवंती शब्द प्रयोग कर लिया गौन प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं ऐसा तो द्वितीय मंत्र तक हो गया आगे तृतीय मंत्र देखेंगे आगे है गुरुकृष्ण दिवा मंत्र है न त्र चक्ष गो गोमो वि नीजीमो यथत अंशिष्यादे तद्दीता शुश्रूम पूर्व ये नाच ना तो, ना ना चक्षिचुर्गछ न नीपो नीजानी तथेत अवशिष्य अन्य विदिता तथो अवधि शुश्रुव पूा एक चक्ष संगति भाष्य टीका में लगाएंगे ये मंत्र बोलने का क्या तात्पर्य रहा होगा प्रश्न हो प्रथम मंत्र में प्रेशितम पद तीसम हाँ इत्यादि पांच प्रश्न किया था उसका उत्तर तृतीय मंत्र में दे दिया है वो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है मन का मन है पान का पान है बाणी का बाणी है चक्षु का चक्षु है पांचों का तो उत्तर हो गया है अब ये तृतीय मंत्र की आवश्यकता होगी क्या शिष्य को समझ में आएगी बात बार बार वह आक्षेप कर है कि कुछ तो बताओ कैसा है यही आप पता लगता जब बाक्य भाषा पढ़ेंगे तो इस मंत्र के प्राप्त से पता आएंगे। शिष्य के अभी समझ में आया ही नहीं बात बात समझ में आई नहीं न आने के कारण बार बार एक्शन कर रहा है इसलिए गुरु जी ये मंत्र बोलने जा गुरु मुख से आचार्य मुख से स्मृति बोध ये मंत्र ये बोलना चाहेंगे ये मंत्र है अरे भाई मैं बताऊंगे तो कैसे बताऊ ये तो बोलना चाहेंगे कैसे बोलेंगे न तक गच्छती तत्व आत्म नहीं हूँ उसका निर्विकार आत्मा है उसमें बा का विषय नहीं है बाणी नहीं जा सकती है बाकी के लिए बाणी विषय कर जाते घट बोलेंगे तो ये बाणी माने शब्द बाघ इंद्रिय अपने शब्द के माध्यम से घट को घेर लेती है इधर गृह बोलेंगे ये घर है तो बाणी जा करती है बाघ मानी इंद्रिय वो अपने उसके द्वारा उच्चार अपने शब्द के द्वारा उस गृह को घर घेर लेती है ज्ञान करा देती है तो आत्मा में जा नहीं सकती आत्मा के विषय में कथन करती है क्यों या तो आचोत आपका प्रशासन सा है तो बाणी जिसका कथन करने में समर्थ नहीं है जा नहीं पाती छू नहीं सकती न तत्र चक्ष गच्छति का पहले कहा चक्षु कहा आप उसको देखने पाते, चक्षु का विषय नहीं कहते न तत्र चक्ष थी उस आत्मा में तत्र बने कुछ शुद्ध आत्मा में जिस आत्मा की यहां चर्चा आप कर रहे हैं जे लोग आत्मा में चक्षु का विषय नहीं बनता है चक्षु का विषय या तो द्रव्य बनेंगे या गुणादि बनेंगे ये विषय बनते हैं तो वो कोई द्रव्य भी नहीं और कोई गुणादि भी नहीं काला होगा गुणादि भी नहीं चक्षु का विषय नहीं हो सकता न बच्ची बाणी भी नहीं जा सकती वहां बाणी के विषय में या चक्षु चलते किसी भी ज्ञानेन्द्रियों का विषय ये लेकिन आंख देख नहीं पाती है उसको कां से सुन लेगा उसको या घाण से सूख लेगा या जीवआ से चाटेगा ये न है सभी ज्ञानेन्द्रों का उपलक्षण है और नागरिक क्षति का सभी कर्मेन्द्रों का उपलक्षण है वाणी का विषय करेंगे तो हाथ से पकड़ लेगा आत्मा को या चल करके पाएगा ये सब है वाणी भी नहीं जाती वहां विषय नहीं बना सकती है नो मनो बेहतर मन है मन से पूरे अंतरण को ले लिया मन, बुद्धि चित्त, अंतार प्राण कोई भी हो सब उससे मैं मन सबसे ले लिया उपलक्षण है मन का भी विषय नहीं है हमारे पास में दो इंद्रियां ऐसे प्रबध है एक बाणी और एक मन जब ये दोनों फेल हो जाते हैं अन्य किसी की बस की बात नहीं है ये दोनों ऐसे हैं बाकी इंद्रियों के लिए कैसा है जैसे चक्षु है चाहे स्त्रोत्र है चाहे घ्राण हो चाहे रचना हो ये इंद्रिया कैसे होते हैं कुमारी भट्ट जी ने श्लोक वार्प में लिखा है संबद्ध हम वर्तमान चंद्रे चक्षराधि चक्षुराधि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है विषयों का ग्रहण होता है किंतु एक तो इंद्रिय संबद्ध होना चाहिए और एक वर्तमान विषय होना चाहिए वर्तमान में विषय भी होना चाहिए और इंद्रिय संबद्ध भी होना चाहिए तभी ग्रहण होगा हमें तो ग्रहण नहीं कर सकता हमारे चक्षु एक सीमा तक ही विषय का ग्रहण कर सकती है क्योंकि आगामी विषयों का भी ग्रहण नहीं कर सकती जो विषय पहले थे अतीत थे उनको विषय नहीं कर सकती वर्तमान होना चाहिए संपत्ति होना चाहिए इंद्रियों से संबंध होना चाहिए उस विषय के साथ और वर्तमान में होना चाहिए वस्तु तब तो ग्रहण तो करती है चारों इंद्रिय ऐसी है क्यों पानी में थोड़ी ज्यादा शक्ति है वो अतीत की भी बात कर जाती है ऐसे राजा थे ऐसे कहानियां सुनते हैं हम ऐसा, ऐसा थे ऐसा थे ऐसे महात्मा थे और भविष्य के भविष्यवाणी भी कर जाती है स्वर्ग नर्गारी की भी, भी बात कर जाती है बाकी चक्षुष बोलना संभव नहीं दिखाना संभव नहीं स्रोत्रादि से संभव नहीं क्योंकि वाणी में बड़ी शक्ति है और पुष्य में ज्यादा शक्ति मन है वाणी को तो कुछ समय लगे उसको कुछ तो सोचते ही हो जाता है जब बगानी का और मन का विषय न हो जो वस्तु तो अन्य इंद्रियों का विषय क्या होता है कई व्यूतिक न्याय बोलते हैं जब हवा झाड़ू से भी जो काम हो जाता है तो हवा आ गया है तो क्या नहीं होगा इसको कई व्यूतिक न्याय बोलते हैं इसी प्रकार यहां बहानी का विषय नहीं और नो मनोभा ने मन का भी विषय नहीं होता मन को चिंतन मन आत्मा का चिंतन नहीं करता अन्य का चिंतन कर देगा भूतकालीन वस्तु भविष्यकालीन वस्तु है और इंद्रिया संबत्व होना जरूरी है असमत स्वर्गाली लोग दूर है उनको भी चिंतन मिलाएगा कि आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता अभी आगे खंडन होने वाला है यमुना चार नये नो पतम तदे पतन तुम विधि दे राम आगे मंत्र आएगा खंडन जो मन जिसको विषय नहीं कर सकता जो मन को भी जानना है उनको भी तो जानने वाला है सबको पता है मेरा मन इस समय को कहा है हर व्यक्ति जानता है यहां हम बैठे हुए हैं किंतु हो सकता मन को किया व्यक्ति हो निश्चय मन यहीं है इसलिए हम लोग प्रतिदिन शांति पाठ पाठ करते हैं बाणे मन से प्रतिष्ठा मनोदय बासी प्रतिष्ठित इत्यादि हम बोलते हैं मेरा बाणी जो है मन भी रहे और मन वाणी में स्थित हो जाए मन और बाी दोनों मिल जाए तो काम हो जाए नहीं तो कभी सुनते सुनते भी नहीं सुन पाते हैं बोलते बोलते गलत बोल जाते हैं बाद में क्षमा की याचना करनी पड़ती है क्यों मन के और बाी का संबंध आता होता है जैसे शांति पार रोज करते हैं बाम में मन से प्रतिष्ठा नाम में से प्रतिष्ठा तो मन का भी विषय नहीं है न विदमा न विजा करते हैं यहां पर आचार्य रूप से छोटी बोलती है हम उस आत्मतत्व को सामान्य रूप से भी नहीं जानते और विशेष रूप से भी नहीं जानते न बिजानी न बिद मैंने सामान्य रूप से भी नहीं जानते और विशेष रूप से न बीजानी में विशेष रूप से भी नहीं जानते यथा एक तद अनुशिष्य एत ब्रह्म यत्म तत्वम यथा अनुशिष्य जिस प्रकार शिष्य को उपदेश करना चाहिए आत्मा के बारे में हम नहीं आचार्य मुख की बोल रही है यथा हमने जिस प्रकार ये तत् आत्मतत्व ये जो तो है जिसकी चर्चा चल रही है अनुशिष्या शिष्य शिष्यम प्रति अनुशिष्या शिष्य के प्रति मैंने उपदेश कर सके ऐसा कोई साधन हम नहीं समझे सामान्य भी नहीं विशेष हुए इसलिए किंतु तो? हमने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है ये बोलते आ पूर्वाचार्यों के मुख से यह सुना हुआ है हम हमको तो बोल नहीं सकते हम बोलेंगे क्या होगा कि विप्रतिपत्त दोष आ जाएगा जो तो अवाच्य वस्तु है उसको हम कथन करने लग जाए तो क्या हो जाएगा विरुद्ध तो बोलना और पूछा हुआ है ना बोलें तो अप्रतिपत्ति दोष लग जाएगा अज्ञान का परिचय होगा जब सामने वाले ने पूछा है और आप उपदेश देने के दे लिए बैठे हैं और उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं तो अप्रतिपत्ति दोष अज्ञान रूप दोष तो दोनों से हटने के लिए बोलते हैं यहां अवाच्य का वाच्य भी नहीं होगा क्यों तो वो लोग मानी पूर्वाचार्य ऐसा कहा करके बोलते हैं परंपराए आग परंपरा के स्नान बोलते हैं जैसे वृद्धाव्य में अक्षर ब्राह्मणों में गार्गी ने जब प्रश्न किया अक्षर स्न प्रश्न किया तो वहां पर याज्ञवर्गी ने कहा ब्राह्मणा अभिवंदी अस्थूलम आमो बहुत सौमगम इत्यादि सबों से बोले लग गए माने मैं नहीं बोलता हूं प्रवटा लूप ऐसा के बारे मैंने कहुं। मैं नहीं कहा मैं कहूं गाइडी का यही मतलब था वहां की अगर उस अक्षर का यदि कथन करेगा तो आवाज़ का कथन करेगा तो विग्रह स्थान में जाएगा गया ऐसा सोच था और कथन करेगा नहीं करेगा तो अप्र विजा दोष आप शास्त्रार्थ ने आ जा सामने वाले ने पूछा और उत्तर नहीं, नहीं पाता अप्रकृति दोष और बोले तो विपृतपति दोष तो दोनों दोषों को हटाते हुए यहाँ केवल विदेश शब्द या ब्राह्मण अनुबी अस्तुलर्घम इत्यादि सब उनसे वहां उत्तर दिया ब्रह्मपिता लोग ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं करता हूं मेरा शब्द नहीं हो उनका वैसे है वैसे ही यहां भी बोलते हैं जिस प्रकार इस आत्मतत्व का उपदेश करना चाहिए न बिह न भी, भी जान न ये बोल दिया हम नहीं जानते सामान्य रूप से भी है विशेष रूप अन्य देव त विदिता अथोत अविदितात्ति शुश्रो पूर्वेशांत पूर्वेशां बचनम यदि शुश्रो पूर्वाचार्यों का वचन हुआ हमने ऐसा सुना है ये वचन हमारा नहीं वो क्या बोलते हैं उस आत्मा के बारे में अन्य देव तब विदिता तब बने आत्मतत्व विदितात्न देव विदित होता है कार्यवर्ग जो व्याकृत जगत है कार्यवर्ग है विदित कहता है उसको अन्य है वह आत्मतत्व और अथो अविता भी अविदित होता कारण अध्याकृत महामाया जिसको तो बोलते हैं बोलते हैं उससे भी अलग है विदित और संसार में दो पदार्थ है कार्य कारण वो दोनों से अतिरिक्त है कार्य का अनुभाव से अतिरिक्त है ऐसा ये पूर्व योग से हमें सुना है पूर्वेशम पूर्वेशम वचन वचन अध्याय करना पूर्वाचार्यों के वचनों को हमेशा सुना है ए नद्यासक्ष जो आचार्य हो न माने स्मारम हम लोगों के लिए अस्मभ्यम हमारे लिए तब माने आत्म तत्व व्यात है सर्ग पूर्वक चक्षिण धातु चक्षिण स्पष्ट देखता है उन्होंने स्पष्ट कुछ व्याख्या की हमारे लिए आचार्य ने माना आगम परंपरा परम्परा को आगम हो आगम के द्वारा चढ़ाया जा सकता है हम अपने बाणी का विषय नहीं बता सकते हैं क्योंकि बाणी का विषय होता नहीं बाणी का विषय रहेंगे जो बाणी का विषय होगा अनित्य होगा तो आत्मा जो अनात्मा होगा हमारा बाणी का विषय नहीं हमने पूर्वाचार्य विषय सपना है परंपरागत विष्णु है ऐसा उत्तर दिया गया ठीक है देखिए भैया सर्वादी अभ्यास अधिष्ठान रज्जवत्ोत्राद्यास अधिष्ठान चैतन्यं श्रोत्रस््रोत्रम इत्यादिशं तभी रज्जुत अधिष्ठानवाद विषय तो प्रसंग शंका वर्गत है कि पूर्ववादी एक शंका उठाता तो है एक अनुमान करता है अनुमान यह करता है कि कौन विषय भवती जो आत्मा है ना वो विषय बनता है विषय होगा क्यों कि रज्जु अभिष्ठानत्वा ऋतु तो बनाएगा अधिष्ठानवाद आप आत्मतत्व तो विषय होगा वाणी आदि का विषय होगा मनाली वाणी आदि का विषय बनेगा क्यों वो है अधिष्ठान होने से याद है आत्मतत्व इसको बना देना पक्ष और विषयों भवती सात विषय बनेगा क्यों बनता है अधिष्ठानत् यत्र अभिष्ठानत्व तत्र विषय भवती का देगा द्रव्यो मिलेगा सर्पादी जब आरोप करते हैं किसने रज्जु में तो रज विषय बनता ही नहीं बता तो बन जाता तो जो जो अधिष्ठान होता है वह वह विषय हो जाता है कहा देखा है रज्जू में देखा भैया सर्प का अधिष्ठान है जब कल्पना करेंगे सर्प की उस काल में रज्जु अधिष्ठान है तो रज्जु विषय बन जाती है इसी प्रकार आत्मा भी विषय होना चाहिए अधिष्ठान तो धर्म तो है क्योंकि संसार पूरे जगत के कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को बता रहे आप तो ऐसे भगवान दिखा रहा है ये पूर्व आदि सर्पाधि अधिष्ठान रज्जु पत्थ ये दृष्टांत है जैसे सर्पादि का आरोप करेंगे आप किसने रज्जु आदि के आरोप करेंगे रज्जु में सर्प का आरोप करेंगे शिपी के टुकड़े में चांदी का आरोप करेंगे मरूभूमि में जल का आरोप करेंगे जगह जगह आरोप करते रहेंगे उसी प्रकार श्रोतरादि अभ्यास अधिष्ठांत है श्रोत का आरोप का अधिष्ठान है श्रोत कल्पित है किसने चेतन में आपने ऐसा श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि ना लक्षण जो पूर्व मंत्र में आपने कहा था स्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि कहा था आपने इसके द्वारा लक्षित हुआ जो आपका तत्व तो है वो विषय होगा तो विषय होगा तो हो क्यों तरही रज्जगत अधान विषय तो के प्रसन्नता यही है तब क्या होगा जब के कल्पना का अधिष्ठान बनेगा तो तब को तो जैसे रज्जु कल्पना का अधान है सरकारी कल्पना का अधिष्ठान है तो क्या वो विषय बन जाती है रज्जु चक्ष इंद्रियों में विषय बनती है ठीक इसी प्रकार विषय को तो प्रसंग आपका जो तो विषय होगा किसी न किसी इंद्रिय का विषय होगा यदि संघाम लेवल पर भी की होगी इसके खंडन के निवृत्ति करते खंडन करते हैं कहा भाषण कर रहे हैं यारोत्रे ने भी स्त्रोत्र आदि आत्मभूतम ब्रह्म अतो माता पर अस्थ ब्रह्म चक्षुर् देखो यार्थ मिससे श्रोत्रारे ने भी स्त्रोत्रादियों का भी स्त्रोत्रादि कहा श्रोत्र का स्त्रोत्र है मन का मन है्रोत्रादि का भी स्रोत्रादि होता है जो आत्मभूतम श्रोत्र का स्त्रोत्र मन उसका स्वरूप है जो स्त्रोत्र है उसका आत्मन स्वरूप स्वरूप है आत्मभूतम ब्रह्म व आत्म उसका भी स्वरूप है श्रोत का भी स्वरूप है उसमें कल्पित है तो न तस्वीर ब्रह्म चक्षुग क्षति उस ब्रह्म में चक्षु इंद्रिय नहीं जा सकती है जो अपने आप में कोई जा नहीं सकता कहीं जाना हो अपने से भिन्न देश में भिन्न जगह में जाता है अपने आप में नहीं जा सकता क्योंकि चक्षु का भी बहुत स्वरूप है स्रोत्र का भी स्वरूप है उसी में ये कल्पित है इसलिए जा नहीं सकता इंडिया है। एक इंद्रिया जा नहीं सकती एक स्वात्मा ही गमना असंभव अपने आप में चलना जाना संभव नहीं होता जाना माने जाने वाला व्यक्ति अलग होगा गंतव्य स्थान अलग होगा तभी जाना बनेगा गमन क्रिया का असंभव है किंतु अपने आप में कोई भी जा नहीं सकता स्वात्मा ही गमन असंभव अपने आप में जाना संभव नहीं क्योंकि चक्षुरादि का आत्मा है स्वरूप है वो आत्मा ब्रह्म इसलिए अपने आप में जाना संभव नहीं होने से था तथा तो अपना बात गच्छती जैसे चक्षु में जा सकती है तो बाग इंद्र में नहीं जा सकती उसका भी स्वरूप है उसी को गाल इंद्रिय गच्छती क्यों बाचा ही शब्द उच्चाई मानो अभिधेय प्रकाश है तथा अभिधेय प्रदि बात गच्छती उच्चते हो वाणी सीधा विषय में नहीं जाती है वर्तव्य है बाचा ही शब्द उच्चाई मानो णी के द्वारा उच्चारित जो शब्द होता है शब्द शब्द होता है अविधेय प्रति प्रकाश है, वो शब्द जो है अपने विषय को प्रकाश है अविधेय प्रकाश है कि शब्द प्रकाश करेगा भाग इंद्रिय शब्द उच्चारण करती है और वो शब्द जैसे घाटा शब्द किसी ने उच्चारण किए बाग इंद्रिया ने घाटा करके बोल दिया घाटा ने क्या बोला बोल घाटा अकार ककार अकार ऐसा बोला घाटा ऐसा बोला वो जो घटा शब्द है वो एक पंप मिट्टी के पदार्थ को तो घेर लेता है उसको विषय बनाता है उसके प्रति जाना होता है जब अपने विषयों को प्रकाश करेगा माने एक वस्तु को विषय कर देगा शब्द वाणी के द्वारा बाघ मानी इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द जब अपने विषय को प्रकाश करता है जब तरह अभिनयम प्रति बात गचती होती है उस काल में उस विषय की तरफ बाणी गई ऐसा कहा जाता है बाणी गई ऐसा कहा जाता है वास्तव में बाणी विषय में जाई नहीं सकती है हमारे पास पांच इंद्रियां हैं उनमें से न्याय पद में केवल चक्षु इंद्रिय एक विषय देश में जाती है बाकी इंद्रिया जा नहीं सकती विषय देश में विषय यही हो संबंध हो जाए तो ग्रहण करती है तो इंद्रिया यहीं पर चाहे शीत स्पर्श हो चाहे उष्ण स्पर्श हो वायु के द्वारा आ जाए पहुंच जाए यहां तो ये ग्रहण कर लेगी ठंडा है गरंग जहां शीत स्पर्श पैदा होगा जा नहीं सकती तो विषय देश में तो जा नहीं सकती न्याय के बाद में श्रोता भी विषय देश में तो नहीं जाती न्याय बाद में वो बीच तरंग न्याय बोलते वो लोग जिस देश में शब्द पैदा होगा वहां से तरंगा बढ़ता रहेगा आगे आगे आगे बढ़ता रहेगा बढ़ते बढ़ते हमारे कान तक पहुंचेगा वो सब का हम प्रयोग हैं जब तक उसका वेग है तब तक चलता है वैसे कुग इंद्रिय भी जाने सकती है विषय नहीं आने पर ठीक ग्रहण करती है ग्रहण इंद्रिय भी ऐसी स्थिति है यहीं पर विषय आ जाए सुगंध दुर्गंध यही वायु के द्वारा पहुंच जाए तो ग्रहण कर पाएंगे जहां सुगंध दुर्गंध पैदा हो रहा होगा वहां जा नहीं वैसे रच इंद्रिय भी ऐसी स्थिति है स्वार जब जिसमें स्वाद है खट्टा मिठा स्वाद है उसको यहीं पर डाल देंगे तो पता लगेगा वहां पर होगा तो पता नहीं लगेगा रसन इंद्रिय की स्थिति में ऐसी विषय देश नहीं जा सकते। और रस भी जाने लग जाए विषय देश में तो कोई मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं यहीं बैठे बैठे वहां के रस ले लेते स्वाद लेते हलवाई का दुकान खाली हो जाता कोई तो खरीदने जाता ही नहीं नहीं जा रहा एक ही इंद्रिया चक्षु जो तो अपने एक सीमित स्थान तक विषयों में पहुंच जाती है ज्यादा जाति उस देश में ऐसा नहीं आयोग मानना है क्योंकि वेदांत उन्हें स्रोत्र को भी विषय देश में जाना माना होता है दो इंद्रिया मिने देश में जाती है सक्षु स्त्रोत्र वेदांत परिभाषा में ऐसा है सक्ष जैसे सक्षु जाति है वैसे शब्द में जाती है दूरी के पता लगता है इतने दूरी पर शब्द है ऐसा क्या इतने दूरी पर गाड़ी की आवाज आ रही कुछ आ रही दूरी का पता लगता है और किस चीज का शब्द है शब्द का भी ज्ञान हो जाता है तो स्रोत इेंद्रिय भी विश्लेष में पहुंचते करके वेदांति मानते हैं तो यह कहा कि देखो बादशाह शर्द उच्चार्य मान जो बाज बाने इंद्रिय लेना यह तृतीय है माना वाणी के द्वारा मैंने बाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चार्य मान जो शब्द वो शब्द उच्चारण करेगी इंद्रिया वो जो शब्द है अविनियम प्रकाश ऐसी यदा अविधेयम अविधेमन विषय जिस शब्द का कर उच्चारण करेंगे उसका एक विषय होगा जैसे घट शब्द का कर उच्चारण करेंगे तो एक विषय होगा उसका मनुष्य शब्द का कर उच्चारण करेगी वाणी तो उसका विषय ये हम ये पिंडा बन जाएगा तो अविधेयन प्रकाश ऐडी जब अपने विषय को प्रकाश करता है शब्द बाणी के भागेन्द्र के द्वारा उच्चारण शब्द जब अपने विषय को प्रकाश करता है तो तब तो आय प्रति बाघ गचती उस काल में बाघ इंद्रिय विषय प्रति जाती है ऐसा कहा जाता है ऐसा बोला जाता है एक, एक नंबर की टिप्पणी नक्षुराधि बागेन्द्रिय स्विषम प्रति गह से प्रसिद्धे अप्रसक्त प्रतिषेधों न बाघ गचती रहा श्या न पूर्वादी शंका कहता है महाराज जैसे चक्षुरादींद्रिया अपने देश में जाती है वैसे बाघेन्द्रिया अपने देश में जाती है वाणी ऐसा भी प्रसिद्धि है जगत में भाग इंद्र अपने विषय देश में पहुंचती है ऐसा प्रसिद्धि नहीं है यही शंका है ना चक्षराधिवर्ग जैसे चक्षराध इंद्रिया जाती है विषय देश में उस प्रकार भाग इंद्रिय विश्व विषय प्रतिगमन से अप्रसिद्धि है भाग इंद्रिय को अपने देश अपने विषयों में पहुंचना अप्रसिद्ध है कोई लोक मानते रहे उस विषय देश में पहुंचती है करके तो तो तो तो तो अप्रसक्त प्रतिषेध हो गया ये जो नभाग्य क्षति करके जो निषेध दिया अप्राप्ति का विषय है निषेध उसका होना चाहिए प्राप्त निषेध प्राप्ति हो तो निषेध करे जो प्राप्त ही नहीं है उस सत्या निषेध करेंगे तो ये अप्रसक्त प्रतिषेध हो गया ये दोष है ये शंका हो गया नभाग्य क्षति थी वाणी विषय ही नहीं है तो फिर उसको बाणी नहीं जाती है कहना तो अप्रसक्त प्रतिषेध हो यह शंका उच्चाई तो कहा इसके उत्तर में टिप्पणी में कहते हैं बाचाही इत्यादि कहा मैंने टीका में बताया कि देखो वाणी के द्वारा उच्चारित शब्द जब अपने विषय को घेर लेता है उसका आगे बारहवीं मेरे को विषय में जाना, माना जाता है बोलते हैं वो बहुम हो जाता है ये टीका में उत्तर दिया था अच्छा प्रश्न जो शब्द से निवर्तक आत्मात्मांतुअ क्षति वाणी क्यों नहीं पाती है विषय के ब्रह्मा भी अन्यत्र तो जाती है ठीक है मानते हैं अरे वाणी के द्वारा उच्चारित शब्द जो शब्द उच्चारण करेंगे उसका एक होता होगा विषय होगा जैसे मनुष्य शब्द उच्चारण करेंगे मनुष्य एक शब्द है ये मनुष्य नहीं है ये मनुष्य का आता है इसे बैठे हुए जितने भी हैं ये मनुष्य नहीं मनुष्य मान्य क्या होता है मकार अकार नकार उकार सकार अकार अकार मिलकर के मनुष्य ऐसा बोलते हैं वो मनुष्य होता है है मनुष्य उसके ये बाच्य है ये जो पिता दिखाई पड़ता है कि मनुष्य शब्द नहीं है उसका भी बाच्य होता है अर्थ होता है या अंग्रेजी वालों को थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए हर शब्दों का स्पिलिंग बता दिया करते हैं हमारे यहां हिंदी आदमी में नहीं बताते इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल पड़ जाता है खाली शब्द उच्चारण कर देंगे नहीं आया तो बोलेंगे घाटा करता है बोलेंगे कल असर अरे घाट घाटा मैंने घाटार आकार तकार आकार विसर्जा ऐसा को घाटा बोलते हैं ऐसे बोलते या होता तो समझ जाते जाते ये स्थिति है <coughs> तो भाष्य विकार तस्व शब्दस्य वो तो तस्वीर माने से है और तस्तः सदस्य वो शब्द है तस् शब्दस्य वो शब्द का विषय में जाना हुआ जो अपने विषय घेर लेता है शब्द शब्द और तन का सिद्ध करण से उस शब्द के संपादन उत्पन्न करने वाला कौन है करण इंद्रिया या कर्म बने बाघ इंद्रिय है दोनों का आत्मा ब्रह्म जिस ब्रह्म की चर्चा करे उसका स्वरूप है बाघ इंद्रिय का स्वरूप है शब्द का भी स्वरूप है अपने स्वरूप में कोई जा नहीं सकता ये कहना चाहते हैं तस्वीर सदस्य और जो शब्द है वाणी के द्वारा उच्चारित शब्द और तन निर्वर्तक्य निर्वरतक तो है उसके शब्द की उत्पत्ति करने वाला कौन है लिया को दोनों को आत्मा ब्रह्म का आत्मा है स्वरूप है आत्मा मान्य स्वरूप है ब्रह्म जो है स्वरूप है अथो न इसलिए वाणी नहीं जा सकती मैंने अपने स्वरूप में कोई जा नहीं सकता क्यूँकी गंतव्य स्थान अलग होना चाहिए और जाने वाला दंता अलग होना चाहिए जाने वाला व्यक्ति अलग हो गंत स्थान अलग हो तब हम जा पाते हैं अपने आप में जा नहीं सकता चल नहीं सकता इसका स्वरूप है क्यों उसी में चल भी चाहें इसलिए नबार का क्षति कहा तो नबार के क्षति इसलिए बाणी जा नहीं सकती कहा जैसे देखिए दृष्टांत देकर क्षण जाते बाणी क्यों नहीं जा सकती अपने स्वरूप में कोई जा नहीं सकता क्यों तो कहा यथा अग्नि चाहता प्रकाशश चाहती साम न ही आत्मान प्रकाश है दहाती जैसे अग्नि है अग्नि माने क्या है कि उष्णता और प्रकाश का पुंज को अग्नि बोलते हैं अग्नि कोयले आ अग्नि नहीं है वो ईंधन है अग्नि का स्वरूप केवल स्वरूप मिलना मुश्किल है होता है ईंधनारूढ़ होने पर ही हम दर्शन कर पाते अग्नि का स्वरूप ऐसे तो भौतिक अग्नि को हम इंद्रारूप होने पर ही समझ पाएंगे उसी प्रकार ये आत्मा जरूर इंद्राकार आत्मा तो हम खाली आत्मा को दर्शन कैसे कर पाएंगे ये प्रमातारूप से जान पा रहे हैं आत्मा तो अग्नि माने क्या होता है दाह स्वरूप तो और प्रकाश स्वरूप होता है वस्तु को प्रकाश करने का कर, प्रकाश करना और जला दो काम करने वाले तत्व को अग्नि बोलते हैं कोयले आदि अग्नि नहीं हो तो उसका इन्दो तो ईंधन है पैद्रोल आदि जो भी हो उसके माध्यम से उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है अग्नि का स्वरूप होता है यथा अग्नि दाह प्रकाशक चाह दाहत है और प्रकाश है प्रकाश का कुंज और दहन क्रिया का पुंज को कहेंगे अग्नि अग्नि नाम उसका है होते हुए भी नहीं आत्मा प्रकाश है भी कहा अपने स्वरूप को जलाता भी नहीं है प्रकाश भी नहीं, नहीं कर सकते दूसरे को प्रकाश करेगी और दूसरे को जलाएगी अग्नि अपने आप को नहीं जला सकती और अपने आप को प्रकाश भी नहीं कर सकती ठीक इसी प्रकार यहां भी बाणी आदि का स्वरूप है आत्मा इसलिए आत्मा को तो बाघ इंद्रिय नहीं जा सकती प्रकाश नहीं कर सकती दृष्टान दिया इंद्र की चर्चा हो रहा है नो मन हो ऐसा सब है नो मन मन भी नहीं जा सकता नो मन हो और मन का स्वभाव क्या है अन्य से संकल्पत्री अद्यवसायित्री चत आ, मन क्या करता, अपने करता, है, करता. अपने, अपने मन कर है अपने से भिन्न वस्तु को संकल्प करता है अन्य वस्तु का निश्चय करता है मान्य बुद्धि रूप से निश्चय करेगा अपने अपने मन रूप से संकल्प करेगा ये मन का काम है अपने से भिन्न का निश्चय करना संकल्प करना उसका काम होता है किंतु आत्मा जो है उसका भी स्वरूप है मन अपने आप को तो संकल्प नहीं सकता दूसरे का चिंतन करेगा अपना चिंतन नहीं कर पाता अपना निश्चय भी नहीं कर पाता दूसरे का निश्चय करने वाला तो ये उसके भी आत्मा है स्वरूप है यह ब्रह्म इसलिए मन नहीं जा सकता ये आदम है मनुष्य जो मन है अन्य भिन्न संकल्प अध्यवसायत्री च संकल्प करने वाला विषय करने वाला होता है ऐसे होते हुए विषर्ग मे होते हुए आत्मा न संकल्पी न अध्यवश्यति स्वयं को या आत्मा मान स्वयं को अपने आप को न वो निश्चय कर पाता है न संकर्भ कर पाता है क्यों कश्यापी ब्रह्म इसलिए उसके भी ब्रह्म जो है आत्मा है स्वरूप है इसलिए उसके संकल्प ब्रह्म के संकल्प चिंतन नहीं कर पाता है मान ये कहा नहीं जा सकता है शुद्ध होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं इत्यादि कहा ठीक से देखिए ठीक में देखिए अनुमान दिया था पूर्वादी ने उसके आप अगर दोष दे सकें अनुमान में ठीक है तो फिर आपको मानना पड़ेगा आत्मा भी विषय में ऐसा पूर्वादी ने कहा था आत्मा विषय भगवती क्यों अधिष्ठान बात सब रज ऐसा अनुमान है तो आत्मा भी अधिष्ठान तो है किसका अधिष्ठान है स्रोतरा का अधिष्ठान है तो अधिष्ठान जा अधिष्ठान तो होगा लोगों का है जैसे रजु तो आत्मा भी अधिष्ठान होने से विषय होना चाहिए संक आती तो इसका उत्तर देते हैं मान यहां सब प्रतिपक्ष दोष देंगे जो पूर्व अनुमान जो है वो यहां होगा यदि कांता अद्यस्त ही अभिष्ठान स्वरूप आद्यबद्धेशु तद विचारा स्वरूप विषया विषय का चदार्थ धर्मको अवेश अये तो हेतु अलु तर्कशून्य है क्या सिद्धांत अभुम दे रहे हैं अद्यस्त पदार्थ जो होता है वो अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त होता ही नहीं mm. तो है। अध्यस्थ पदार्थ जितने भी हैं वो अधिष्ठान रूपी है क्यों अधिष्ठान में उसका क्यों? जो उसका स्वरूप अधिष्ठान होता है अध्यस्थ पदार्थ का क्यों आत्यंत मध्यसु मान जो कल्पना काल से पहले भी वो अधिष्ठान रूपी है कल्पना काल में भी अधिष्ठान रूपी है और कल्पना के अभाव काल होगा उस काल में भी अधिश्ठान स्वरूप ही आज अंतर मध्यसू आदिकाल अंतकाल मध्यकाल कभी भी जब आप निषेध करेंगे में सर्प का निषेध तो नाशित नाशीत नाशति न ना भविष्य ऐसा निषेध कर त्रैकालिक निषेध करते हैं पहले भी स्तर नहीं था जब मुझे दिख रहा था उसका अगले विस्तार ज्ञान राज्य बोले गया ना नहीं था अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा त्रैकालिक निषेध उसका स्वरूप अधिष्ठानी होता है कल्पित पदार्थ का स्वरूप अधिष्ठानी होता है चाहे कल्पना के पूर्व काल हो चाहे कल्पना काल हो चाहे कल्पना समाप्ति काल हो ऐसा है अध्यस्थ ये अधिष्ठान स्वरूप हम अध्यस्थ पदार्थ का स्वरूप अधिष्ठानी होता है आद्यंत मध्य चाहे अधिष्ठान के पूर्व काल विधेयक हो चाहे मध्य काल मान कल्पना काल विधेयक हो चाहे कल्पना के पश्चात तब तो अद्यार के तीनों कालों में उसका व्यविचार नहीं कर सकता उसको छोड़कर जा नहीं सकता किसको अभी शाम को छोड़कर जा नहीं सकता वो घर कल्पित है किस्म कल्पित है मिट्टी में सामाजिक दृष्टांत है लौकिक दृष्टांत है घट कल्पना ना रहे बाचारो नाम विकारो नाद रहे मृत्यु का सब तुम शांत विचार से विचार दृष्टि से देखेंगे तो घटनांत वस्तु नहीं मिलेगी मिट्टी मिलेगी विचारों की दृष्टि खाली व्यवहार में चल रहा घट घर करके सबसे तो पहले उच्चारण होता है किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा तो मिट्टी है वो वो भीतर बाहर जहां जा है पूरे मिट्टी मिलती है अगर आपको घट अतिरिक्त समझते हैं तो आप घर को रख लेना हम मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे उसमें से फिर घर में जरा पानी ला के दिखाना मिट्टी मिट्टी हम निकाल लेंगे उसका स्वरूप कोई घर बनने के पहले भी मिट्टी रूप है जिस काल में घर बना हुआ है उस काल में भी मिट्टी रूप ही है घर जिस काल में नष्ट हो जाता है वो भी उस काल में भी मिट्टी ही होता निकाल वना सत्य हो कोई भी कार्य वर्ग है केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु होता है विचार दृष्टि ऐसी होती है कारण सत्य होता है कार्य वर्ग जो भी हो मिथ्या है जूठा है उसको मिथ्या बोलते हैं जो अहन और होता है कह रहे दो की देखी पहले है। दो नंबर नंबर की पहले कहा प्रतिपक्ष तो अंगन सूचना ये टीका दिन आगे माने देना चाह रहे मैं सत्तिपक्षी अन्ना दिन चाले सिद्धाकोशे सूचना अभ्यस्त टिप्पणी देखिए आगे ब्रह्मद विषय तत्व पूर्वाइना अन्नांदीय था ब्रह्म विषय होती स्त्रोतरादि का विषय बनता है ब्रह्म स्त्रोत्रादि विषय होती अमत्व रज सर्पादि रजवत ऐसा पृष्ठांत था तो ऐसा अनुमान था उससे सब प्रत्यपक्ष दोष देते हैं ब्रह्मा और स्त्रोत्र आदि विषय ब्रह्म स्त्रोत्रादि इंद्रो का विषय नहीं होता है सिद्धांत कहा था स्त्रोत्रादि विषय होता है कहा था यह कहते हैं स्त्रोत्र का विषय नहीं होता है या सिद्धांत रूप है क्यों क्यों नहीं होता है वो ब्रह्मस्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूपी है ब्रह्म से अतिरिक्त हिदेव तत्स्वरूप ब्रह्मस्वरूप तदवत ब्रह्मपट जैसे ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न हो ब्रह्म का ब्रह्म ब्रह्म का विषय बनता यह नहीं बनता तद माने माना ब्रह्मपट जैसे ब्रह्म ब्रह्म का विषय नहीं बनता उसी प्रकार ब्रह्मस्त्रा का विषय भी नहीं मानता वो उसी स्वरूप है ऐसे इसमें कहा सब प्रतिपक्ष दोष किया अत्र अनुगुल तर्क हमारे अनुमान अम्मार जो है, इसमें है।, है जो ना इसमें अंगूल तर्क है सिद्धांति बोल रहे हैं हमने जो अनुमान दिया था ब्रह्म विषय स्रोत क्यों कहा तत्स्वरूप ये ये अनुमान था इसमें अंगूल तर्क है हैं। क्या तरक है अष्ठान में स्वरूप आज अत्यस्त पदार्थ का स्वरूप आदि हो पत्य हो अंत कालो में अतिष्ठानी होगा तो अब भी विचार आ अधिष्ठान को वे विचार नहीं कर सकते अधिष्ठान को छोड़कर के कहीं जा नहीं सकते यदि मिट्टी को छोड़कर घर कहीं जाने लगे तो उसका अस्तित्व ही नहीं है जिसमें कल्पित है उसको छोड़कर जा नहीं सकता अगर घर बोलेगे परेशान हो गया मिट्टी से कुछ दिन के लिए चला जाओ अस्तित्व ही नहीं है तो तब स्वरूप उसे नहीं विषय होने इसका स्वरूप विषय कहा स्वरूप विषय कहा स्वरूप विषय को वह न पदार्थ धर्म पदार्थ धर्म है न स्वरूप विषय स्वरूप विषय पदार्थ धर्म नहीं शुरु भीषया। शुरु भीषया, परार होता है तब अब प्रयोजक अयम हेतु एक कैसा कहा था तुम्हारी हेतु जो था अधिष्ठान हेतु जो जो अधिष्ठान होता है वह विषय होता है जैसे हेतु किया था अधिष्ठान हेतु अब हम का शून्य है यह सिद्धांत बोल रहे हैं अब हेतु सिद्धांत ने कहा तुम्हारे जो पूर्वाजी का अनुमान है वो अनुकूलता का शून्य है जैसे धूपो वस्तु बनेर मास्तु पर बोले पहाड़ में धूप दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रही विवादित है सिद्धांत बोलता है कि जो समझदार बोलता है पर्वतों बनिमान बोल दिया क्यों बोला तो धुआं देखकर धुआं बोल दिया धुआं होने से अलग है ऐसा बोल दिया सामने वाला समझदार क्यों बोलता है धुआं तो रहा है ठीक है अग्नि दिख तो रही नहीं रही धूपो वस्तु बनेर मास्तु ऐसा लोगों ने क्या करना पड़ेगा क्या उत्तर देंगे अनुकूल तर्क देना होता है यदि बंडे नश्या तभी धूम की नश्या यदि अग्नि न होती तो धुआन होता क्यों धूम जो है अग्नि का कार्य है क्या अग्नि कार्य होता है क्या ठीक इस प्रकार तुम्हारे जो तो अधिष्ठान तो हेतु दिया था पूर्व आदि ने उसमें अनुकूल शून्य है अनुकूल तर्क नहीं है हम बोलेंगे अधिष्ठान को अस्तु और सोत्रादि विषय को तो मास्क क्या उत्तर दोगे तुम निष्ठा अधिष्ठान हो किंतु श्रद्रादिंग विषय का हो तो ऐसा क्या क्या इसका उत्तर दोगे नहीं देखा ठीक है तो ठीक मैं दो नंबर ये टिप्पणी में दो नंबर टिप्पणी बाकी तो है अधिष्ठानकार आयु हेतु प्रवेश अनुकूल कर स्वरूप विषय का यहां पर चल रही थी स्वरूप विषय करते श्रोतादिदान पदार्थों ने बजित अपने स्वरूप ही अपना विषय मांगने लग जाए अपना स्वरूप ही अपना विषय मांगने लग जाए तो क्या होगा श्रोतरा दिन में पदार्थत्व ही समाप्त हो जाएगा यह सिद्ध होगा कहा तीन नंबर अब प्रयोग अयु हेतु अधिष्ठानत् हेतु तुम्हें जो अन दिया था गुरुवार ने क्या कहा तो अधिष्ठान हेतु था तो वह हेतु कैसा है अब प्रयोग मैं का मैंने अनुकूल विषयत्व असाधक अनुकूल करके सुनने वाले से विषयत्व का असाधक है तो तुम तो आत्मा को तो विषय बनाना चाहते थे इंद्रिय विषय भगवतीकरण बोल रहा था आत्मा को इंद्रिय का विषय तो आत्मा में विषय दिखा उसके लिए साधन नहीं बताइए जहां जहां अधिष्ठान तो होगा वहां वहां विषय बनेगा ऐसा नहीं, बने नहीं। तब क्या लिया था आत्मा आत्मा, आत्मा का विषय होता है क्या विषय दूसरा होता है अच्छा तदुतम ये कहा भी है यह श्याल गोष्ठी सहयोग और श्याम प्रयोजकता उदयनाचार्य न्याय कुष्माजलि में कहा था देखो तुम्हारे हमारे जब झगड़ा चलेगा अनुमान करते समय में जिसके पास अंगुल तर्क होगा वही प्रयोजक हेतु माना जाएगा जिसके हेतु का अंकूल तर्क नहीं वह अप्रयोजक हेतु हो जाएगा ऐसा उदयंगाचार्य जी ने इसमें न्याय कुष्माजलि में कहा है यशिया अनुकूल तर्कोष्टी सही हो शायद प्रयोजक प्रयोजक वही होता है साथ प्रयोजक ऐसे नहीं यात्रा ब्रह्मो विषय तो अंगुल करने किंचित हम ब्रह्म को विषय नहीं मानेंगे तो हमारे लिए कोई अनिश्चितता नहीं आएगी इसको कहें नहीं आपका ब्रह्म विषय तो अनुभव में अस्वीकार को विषय न मानने पर तुमने कहा था श्रोद्रार्घिष्ठान से ब्रह्म का विषय है हम नहीं मानेंगे स्रोतार्घु और विषय को तो मास्तु इस पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे अनुकूलता सुनिए है तुम्हारी एक अनुसार है नहीं आता, मानी सं विषयत्व हम लोग ने ब्रह्म को विषयित्व का स्वीकार न करने का न केन्द्रित अनिष्ट मस्ती कोई अनिष्ट आने वाला नहीं हमारे लिए सिद्धांत हो गए अधिष्ठानत्व तो से स्वयं प्रकाशत्व नहीं हो पाता अधिष्ठानत्व जो ब्रह्म में स्वयं प्रकाश रूप से सिद्ध हो जाता है विषय बनाने बनाई बिनाई से सिद्ध होता है अधिष्ठान को तो। किस तरह स्वयं प्रकाश है इसे सिद्ध होगा एक कारण आगे टीका देखिए विषय प्रत शास्त्राचार्य उपदेश उपदेश ना सत्य नारायण ब्रह्मोदय विषय नहीं बनता है किसी स्रोत इंद्रों का विषय नहीं है ना स्रोत्र से सुन के जान पाएगा ना देख के जान पाएगा ना चक करके ना सुन करके किसी के इंद्रियों का विषय नहीं है न मन में सोच करके जान पाएगा वास्तविक स्थिति जब ऐसी है तब मगर उपदेश जो वो ये पूर्वी की अभिषयत्वाद जब ब्रह्म विषय नहीं होता किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है चाहे बाह्य इंद्रियों चाहे अंतकरण हो बाह्यकरण अंतकरण किसी का भी विषय नहीं भी तो है खंडन कर लिया तो विषय न होने के कारण से तभी मैं तब को शास्त्राचार्य उपदेश हूं अभी नश्य शास्त्राचार्य का जो उपदेश परंपरा भी नहीं रहेगी ब्रह्म को क्या किससे उपदेश करेंगे बाणी नहीं जा गुरु बोल नहीं सकता और श्रोत सुन जा नहीं सकती शिष्य सुन नहीं सकता उस को तो उपदेश भी करते होगा फिर उसके उपदेश होना भी करते होगा ऐसी शंका करती इतिहास नहीं है कहते हैं वास्तविक पुष्प हो ही नहीं सकता ये नाश्ते हो वास्तव वास्तव में उपदेश हो नहीं सकता नास्ते रहो वास्तव में इतिहास सिद्धांत उत्तर दे वास्तव में उपदेश हो नहीं सकता होता यहाँ पर आरोप करके शिष्य ने मांग लिया है भिन्न माना है ब्रह्म अलग है गुरु अलग है शास्त्र अलग है नया अलग होना भेद बुद्धि करके बैठा हुआ है उसके बुद्धि का अनुसरण करके उपदेश होता है व्यवहारिक रूप से वास्तव में उपदेश होना संभव नहीं hmm. जहां मनराय का विषय है किसी इंद्रियों का विषय है उसका क्या विषय बनाकर उपदेश करेंगे वास्तव स्थिति है इस बताया नास्टी एवं आत्मा वास्तव में उपदेश नहीं हो सकता जैसे इंद्रिय एक बोलते हैं वास्तव में कहते हैं इंद्रिय मनोध्यान ही वस्तु विज्ञान अच्छा समय हो गया यह रात कर चक्षुश्रोकम्च सर्वाण सर्वोपनिषद महिला निरा करो तक मतयाकदाशेषस्तु ब्रह्मास्ते सन् Dele la conexión oh santa santa señora